देवी भागवत नवम शशि देवी के द्वार ध्यान पूजन एवं विशद महिमा का वर्णन तदनंतर मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्त्रोत्र सामवेद में वर्णित है जो पुरुष देवी के उपरियुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का एक लाख जप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है अब संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला सुनो नारद सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला यह स्त्रोत्र वेदों में गोप्य है देवी को नमस्कार है महादेवी को नमस्कार है शांत स्वरूपणी भगवती सिद्धा को नमस्कार है शुभा देवसेना एवं भगवती ष्ठी को बारंबार नमस्कार है वरदा पुत्रदा धनदा सुखदा एवं मोक्षप्रदा भगवती ष्ठी को बार बार नमस्कार है मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली सिद्ध स्वरूपणी भगवती ष्ठी को नमस्कार है माया सिद्ध योगिनी सारा शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती ष्ठी को बार बार नमस्कार है बालकों की अधिष्ठात्री कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षठी को बार बार नमस्कार है अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राणप्रिया देवी ष्ठी को बार बार नमस्कार है मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती हैं उन शुद्ध सत्व स्वरूपा देवी षी को बार बार नमस्कार है हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षी को बार बार नमस्कार है सुरेश्वरी तुम मुझे धन दो दो प्रिया पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो महेश्वरी तुम मुझे सम्मान दो विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो धन और यश प्रदान करने वाली भगवती ष्ठी को बार बार नमस्कार है सुपूजित तुम दो प्रजा दो विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो तुम षी देवी को बार बार नमस्कार है इस प्रकार करने के के महाराज प्रियव्रत ने प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया ब्रह्मण जो पुरुष भगवती ष्ठी के स्त्रोत्र को एक वर्ष तक श्रवण करता है वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घ सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है जो एक वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह सूत्र सुनता है उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान बंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है वह भगवती देव सेना की कृपा से गुणी विद्वान यशस्वी दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है काकबंध्या अथवा मृतवस्ारी एक वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती ष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता एक मास तक इस स्त्रोत्र का श्रवण करें, तो ष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है